पातंजल योग प्रदीप साधन सूत्र बत्तीस स्वाध्याय वेद उपनिषद आदि और आध्यात्म संबंधी विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले योग और सांख्य के स शास्त्रों का नियम पूर्वक अध्ययन और ओंकार सहित गायत्री आदि मंत्रों का जप स्वाध्याय है ईश्वर प्रणधान ईश्वर की भक्ति विशेष अर्थात फल सहित सर्व कर्मों को उसके समर्पण करना ईश्वर परिधान है ईश्वर परिधान का फल श्री वेद व्यास जी ने अपने भाष्य में इस प्रकार बतलाया है सैयासन पति पथिव्रज्वन्मा स्वस्थ परीक्षीण पितर्क जाल संसार विज क्षय क्षमा श्यात्य युक्त मृत भोगभागी जो योगी सैया तथा तो आसन पर बैठा हुआ या मार्ग में चलता हुआ या एकांत में स्थित हुआ हिंसाली वितर्क रूप जाल को नष्ट किए हुए ईश्वर प्रधान करता है वह संसार के बीज अविद्या आदि क्लेशों के छह का अनुभव करता हुआ नित्य परमात्मा में युक्त हुआ अमृत के भोग का भागी होता है अर्थात जीवन मुक्त के सुख को प्राप्त होता है सब नियमों में ईश्वर प्रधान मुख्य है तथा सब नियमों को ईश्वर समर्पण रूप से करना श्रेयत् कर है यथा यहाँ ब्रह्मचर्य अहिंसा चत्यास्तेजा निष्कामो योग्यता मनसो नयन स्वाध्याय शौच संतोष तपास नितात्म ब्रह्मी तथा परस्वण मन ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्य अस्ते और अपरिग्रह का सेवन करे जितेंद्रिय शुद्ध मन योगी स्वाध्याय शौच संतोष तप इनका परब्रह्म में अर्पण करे विशेष व्याख्या इस पाद के सूत्र एक के विशेष वक्तव्य में देखें विशेष वक्तव्य सूत्रबत्तीस शुद्ध निर्विकार निरोग और स्वस्थ शरीर के बिना योग साधना कठिन है इसलिए शरीर शोधन तथा शरीर के विकार और रोग निवृत्ति के चार साधन बतला देना उचित प्रतीत होता है इन चार साधनों में से पहला हठ योग की छह क्रियाएं दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा तीसरा सम्मोहन और संकल्प शक्ति को इस विशेष वक्तव्य में और चौथा औषधियों को साधन पाद के अंत में परिशिष्ट रूप में दिखाया जाएगा हठ योग की छह क्रियाओं द्वारा शरीर शोधन हठ योग में शरीर शोधन के छह साधन बतलाए हैं धोतीर्था ने स्त्राटक स्तथा कपाल भातिश्चैतानी ष कर्माणी समाचार गौरक्ष संहिता धोती बस्ती नेती नौली त्राटक और कपालभाति इन छह कर्मों को शरीर शोधन के निमित्त करें इन कर्मों को विशेष रूप से किसी जानने वाले से ही सीखना चाहिए यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए उनका साधारण रूप से वर्णन किया जाता है पहला धोती धोती तीन प्रकार की होती है वारी धोती ब्रह्म धातौन और वास धोती वारी धोती अर्थात कुंजर कर्म खाली पेट लवण मिश्रित गुनगुना पानी पीकर छाती हिलाकर वमन की तरह निकाल दिया जाता है इसको गजकर्णी भी कहते हैं क्योंकि जैसे हाथी सूर से जल खींचकर फेंकता है उसी प्रकार इसमें जल को पीकर कर निकाला जाता है आरंभ में पानी का निकालना कठिन होता है तालु से ऊपर छोटी जिह को सीधे हाथ की दो उंगलियों से दबाने से पानी निकलने लगता है ब्रह्म दातौन सूत की बनी हुई बारीक रस्सी के टुकड़े को अथवा रबड़ की ट्यूब को लवण मिश्रित गुनगुने पानी को खाली पेट पीने के पश्चात बिना दांत लगाए गले से दूध के घूट के सदृश निगला जाता है फिर छाती हिलाकर उसको निकाल सारे पानी को वमन के सदृश निकाल दिया जाता है वास धोती वस्त्र धोती धोती लगभग चार अंगुल चौड़ी लगभग पंद्रह हाथ लंबी, बारीक मलमल जैसे कपड़े की होती है खाली पेट पानी अथवा आरंभ में दूध में भींगी हुई धोती के एक सिरे को अंग... अंगुली से हलक में ले जाकर बिना दांत लगाए सने सने दूध के घूट के शरीर निगला जाता है आरंभ में निगलना कठिन होता है और उल्टी आती है इसलिए एक घूट गुनगुने पानी के साथ निकली जाती है प्रथम दिन एक साथ ही नहीं निकली जा सकती है सने सने अभ्यास बढ़ाया जाता है सब धोती निकलने के पश्चात कुछ अंश मुँह के बाहर रखना पड़ता है इसके बाद नौली को चालन करके धोती तथा सब पिए हुए पानी को वमन के सजिश्त निकाल दिया जाता है इन क्रियाओं से कफ और पित्त रोग दूर होकर शरीर शुद्ध और हल्का हो जाता है और मन सुगमता से एकाग्र होने लगता है इस क्रिया को अत्यंत सावधानी के साथ करना चाहिए धोती को तह करके पानी में भिगोना चाहिए जितना भाग अंदर ले जाना हो उसकी चार तह करते जाए इस बात का ध्यान रहे कि अंदर जाकर धोती उलझने न पावे, क्योंकि उसके निकालने में दिक्कत होगी यदि असावधानी से कभी ऐसी स्थिति हो जाए तो तुरंत धोती को वापस खाना शुरू कर दे दो तीन इंच खाकर पुनः निकालना प्रारंभ करें। इससे अंदर उल्टी हुई धोती सुलझ जाएगी यदि इस प्रकार भी न निकले तो कोई वमन करने वाली औषधि मान फल चूर्ण आदि को पानी में डालकर पी ले धोती सीखना आरंभ करते समय पूरी धोती न ले केवल चार पाँच हाथ का टुकड़ा ले पानी पीकर न करे तहकी हुई और भीगी हुई धोती के किनारे पर कुछ चीनी लगाकर सीधे हाथ वाले अंगूठे के पास की दो उंगुलियों से उसको हलक के अंदर ले जाए फिर सने सने दूध के घूट के सरिश निकलने का यत्न करे मुंह कुछ नीचे की ओर रखे जिससे उल्टी न आवे जब अंदर ले जाने में रुकावट मालूम हो तब एक दो घुट गुनगुना पानी पीते जाए अंत में एक ग्लास अथवा न्यूनाधिक लवण मिश्रित गुनगुना पानी पीकर धोती को निकाले घेरंड संहिता में धोती कर्म में चार निम्न भेद बतलाए हैं अंत धोती दूसरा दंत तीसरा हृदोती और चौथा मूल धोतोदन